राजनेता भी समाज सेवक होते हैं वे भी समाज के बीच कार्य कर रहे हैं उनका भी सम्मान करता हूं मगर सम्मान उसी तरह जिस तरह अन्य भक्तों का करता हूँ यहां आने से तुम्हें कुछ ऊर्जा वैसे मिल जाएगी तुम्हें कुछ चेतना वैसे मिल जाएगी मगर आपके यहां उपस्थित होने से मुझे कुछ चेतना मिल जाए मुझे कुछ लाभ मिल जाए मैं उस लाभ और चेतना को दूर रखना ही पसंद करता हूँ मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं और सत्य धर्म में सभी लोग एक समान होना चाहिए निश्चित है कार्यकर्ताओं को महत्व तो दिया जाता है अगर कुछ लोग जुड़े हैं वो अगर कुछ चिंता पकड़ लेंगे तो ज्यादा कार्य कर सकते हैं एक आम व्यक्ति की अपेक्षा यदि समाज के जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हो यदि एक व्यक्ति सुधर जाए तो लाखों करोड़ों का कल्याण कर सकता है मगर चारों तरफ भ्रष्टाचार धर्म हो वहां पतन राजनीत हो वहां पतन लोग राजनीति कर रहे हैं समाज सेवा कोई कर ही नहीं रहा एक पार्टी के पीछे से एक अपराधी को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा करते तो उससे बड़ा अपराधी तलाशा जाता है कब समाज का सुधार होगा उसके लिए कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक सीढ़ियों को तय करना पड़ेगा अपने मैं को पहचानना पड़ेगा चूंकि परिवर्तन और कोई नहीं डालेगा यह भी नहीं करा कि मेरे करने से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा परिवर्तन तो आप लोग करोगे परिवर्तन तो आप लोगों के द्वारा आएगा परिवर्तन समाज ही कर सकता है मगर वो तब संभव होगा जब पहले अपने अंदर परिवर्तन करो अपने विचारों पर दृढ़ रहो भूखों मर जाओ मगर अनित अन्याय अधर्म से बचने का प्रयास करो धीरे धीरे करो मैंने ही कहता कि तत्काल ऐसी स्थिति हो सकता आप एडजस्ट ना कर सके चूंकि भ्रष्टाचार इस तरह फैला हुआ है कि एक छोटा कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता तो ऊपर फिर बाध हो जाता है अगर अपने सुपिरों को अपने अधिकारों को पैसा नहीं देगा तो या या तो तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो लाइन हाजिर हो जाएगा या किसी न किसी प्रकरण में उलझा दिया जाएगा यह सभी क्षेत्रों में हो रहा है समाज के बीच हर थाने बिक रहे हैं हर आफिस बिके हुए हैं एक किसी जगह भी कार्य आपका नहीं हो सकता बिना पैसा दिए भ्रष्टाचार सब जगह फैला मगर फिर भी हमारे राजनेता भ्रष्टाचार को दूर करने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो तो कुछ अपने आप में तो सुधार करो नब्बे पचहत्तर कर सब चल जाता हो सकता है शांति तो से सोचो कि हमें जो सौभाग्य मिला यदि हम धर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है हम राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हुए तो हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है अन्यथा यदि हम आज यहां बैठे हैं चुकी मैंने बार बार कहा कुत्ते और सूरों की जीवन में कौन जाते हैं वेदपुर कथान को भी पढ़ाया जाता है मैं ही नहीं कह रहा उनमें कहीं सुनाया वो इस मठ मटका मठाधीव था तो दूसरे जीन में जाके कुत्ते की में गया अगर तुम भिखारी बनकर के लोगों का शोषण करके दान घसीटोगे दान के पैसे से अपना जीवोपार्जन करोगे तो कुत्ते और सुवर की यौन में जानी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारा आपका सभी का धर्म और कर्तव्य हम आप जहां पर जिस जगह खड़े हैं हर जगह हमारा एक कर्तव्य बनता है हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि माता भक्ति हमें सब कुछ दे दे वो सब कुछ दे सकती हैं मगर तुम भी तो अपने नीचे नीचे के लोगों को बहुत कुछ दे सकते हो उनको तुम देना शुरू कर दो ऊपर खड़ी शक्ति सक, तुम्हें देना निश्चित शुरू कर देगी तुम समाज के छोटे से समाज सेवक हो कल तुम निश्चित हो सकता है मंत्री मिनिस्टर निश्चित बनोगे चुके सीढ़ी जन्म दर जन्म ही सीढ़ी आगे बढ़ती है मैं आज अगर मैं शब्द की बात दृढ़ता से कहता हूं तो मैं शब्द के, के पीछे साधना तपस्या और माँ की कृपा जुड़ी हुई है अनेकों जन्मों की वह एकांत की साधनाएं जुड़ी हुई हैं और वर्तमान जीवन में भी वैसा ही जीवन जीता हूं मेरा कोई भी जो मुझे उपयोग की चीज हो चाहे मेरा वाहन हो चाहे मेरा निवास हो चाहे मेरा भोजन हो मैं सब अपने कर्म बल से उपार्जित पूंजी से करता हूं समाज के देवे धन के रूपये का उपयोग नहीं करता यदि कहीं पर भी एक रूपये किसी का उपयोग हो जाता तो दस रुपए की भरपाई करके उसी जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने का प्रयास करता हूँ भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन केवल मैंने इसीलिए किया है, जो मेरे नाम से नहीं है जहां मैं आपको जुड़ने की बात कर रहा हूं वहां एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जुड़ा रहता हूं इसलिए मेरे शिष्य और कार जानते हैं कि कोई शिष्य मुझे कितना ही समर्पित क्यों न हो गला काट के रखने के लिए तैयार क्यों न हो मगर यदि मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा के अनुसार नहीं चल पा रहा तो मेरा आशीर्वाद पाने का अधिकारी भी नहीं बन समाज का हित तभी है जब भक्ति मानव कल्याण संगठन लक्ष्य जो विचारधारा माता आदि जगदम्बा की प्रेरणा से मुझे मिले और मैंने उस लक्ष्य को लेकर के भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया जब हम और आप सभी उस दिशा में चलेंगे तभी समाज का हित और कल्याण होगा हमें उस मय की खोज करना है की खोज तुम्हें दानो से मानो बना देगी मय की खोज तुम्हें चेतनावान बना देगी मैं की खोद तुम्हें सत्यवान बना देगी लोग भविष्यवाणियों की बात कहते हैं मेरे द्वारा हजारों भविष्यवाणी पूर्व में की जा चुकी है समाज के लोग बैठ जाते हैं हैं कोई भविष्यवाणी पूर्व में इतने चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं इतने कार्य किए जाए कि अगर एक बात को कोई नकार देगा जो प्रमाण मैं देता हूँ समाज के बीच देता हूँ वह पूर्व की कैस्टों में मेरे प्रमाण है और एक प्रमाण कोई गलत साबित कर देगा तो मैं चुनौती देता हूं कि उससे बड़े बड़े दस कार्य करके समाज के बीच तत्काल दिखा दूंगा देश के सभी भविष्यता इकट्ठे हो जाए वो अपनी भविष्यवाणी ज्योतिष और तंत्र गणना से चार्ज इतनी करते रहे मैं बगैर कुछ देखे यदि मुख से कुछ भी बोलता चला जाऊं तो 90 प्रतिशत भविष्यवाणी मेरी कभी गलत नहीं हो सकती 10 प्रतिशत मैं ये कह रहा हूं कि माता आज सब जन जगदम्बा की कृपा कब किस पर क्या परिवर्तित कर दे उस पर मैं चूंकि मैं उस सर्वोच्च सत्ता के अधीन रखता हूं अपने आप को चूंकि उसके आधीन हूं वह मुझे अपने अधीन बनाए है ये मेरे जीवन का सब बड़ा सौभाग्य है सब बड़ा मेरा गौरव है मैं जानता हूं यदि एक भी किरण टेढ़ी हो जाए तो मुझ हजारों लोग करोड़ों लोग एक पल भी अपने अस्तित्व का जीवन नहीं जी सकते कहीं पर मेरा अपना अहंकार नहीं जिस तरह एक शिष्य अपने गुरु की बात जड़ता से कहता है उसी तरह मैं उस प्रकट सत्ता का शिष्य का रजकण हूं जो प्रगत सत्ता ने मुझे चेतना भरी है जिस कार्य के लिए मुझे समाज के बीच भेजा है उस कार्य को मैं उसी तरह न कर सका जिस तरह वह प्रगत सत्ता चाहती है तो मेरे जीवन जीने का अर्थ ही नहीं रहेगा मैं नहीं कह रहा कि मैं चुकी सभी क्षेत्रों तो में चिंता आज प्रारंभ इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोगों तीन दिव्य जो महारती और रही बार बार कहा उन तीन दिव्य आरतियां आप लोगों का कल्याण करने में बहुत कुछ आपकी दिशा बदल देंगे मैं ज्योतिष का भी सम्मान करता हुआ बातें समाज में उठती मगर मीडिया कहां सोता रहता है समझ में नहीं आता इसलिए कह रहा हूं हो सकता है मीडिया कल को मेरी बुराई भी करना शुरू कर दे चुके मैं मीडिया के लिए भी कह रहा हूं चुनाव मैंने बार कहा मुझे ना तो बुराई से कोई मतलब रहता है ना लाभ से कोई मतलब रहता है ना हान से कोई मतलब रहता है एक पल का जीवन जीऊंगा मगर जो सत्य है वही कहूंगा अनेकों योगाचार्यों से द्वारा कहा जाता है सैकड़ों मीडिया वहां मीडिया के लोग वहां उपस्थित रहते हैं कहा जाता है ज्योतिष चूंकि ज्योतिष का मैं सम्मान करता हूँ हो सकता है आज के ज्योतिषाचार आने को भटक रहे हो भटकाओ ने हमारी ज्योतिष को भी बदनाम कर दिया मगर हमारे ऋषियों मुनि ने तपस्या करके शोध कर करके एकांत स्थानों में रह रह करके गणना के ऐसे नियम निकाले ऐसे समाज को एक देन दी कि ज्योतिष गणना के माध्यम से हर घटना के काल छड़ हमारी जनपत्र इसी के आधार पर बनती है मगर वही जिसके पास धनबल हो पहले का जीवन किस प्रकार जीते तो उससे कुछ मतलब नहीं आपके पास धनबल आ जाए जनबल आ जाए तो आप कुछ भी बोलो धर्म बन जाता है तालिया बजेगी उसको सब लोग स्वीकार कर लेंगे मेरे द्वारा जो आज कहा जाता है मेरे सिर्फ जब मेरा एक भी दीक्षित सिर्फ नहीं था जब मैं एकांत की साधना करता था, जो लोग मेरे आते तब भी मेरी वही भाषा थी तब भी मेरे वही शब्द थे क्योंकि मैं कभी धनबल और जन बल की भाषा नहीं बोलता लाभ हानि मान अपमान से मेरे शरीर को कोई मतलब भी नहीं तुम मेरे गुणगान जाते हो उन गुणगानों को मैं माता आदि सज्जन जगदम्बा के चौड़ों के ऊपर बढ़ाता रहता हूं मैं एक चौल मात्र तुम्हारे उस प्रकट सत्ता के बीच माता आदि जगदम्बा ने मुझे एक कड़ी बनाया है उस कड़ी के अलाव मेरा कोई अस्तित्व नहीं है मगर वो ज्योतिषाचारनेको द्वारा योगाचार्यों द्वारा ऐसे शब्द हमारा बदनाम हो रहा है ना कोई टोकने वाला है ना कोई बोलने वाला है बस करोड़ आप करोड़पति बन जाए आप उद्योगपति बन जाए आप कुछ भी बोलते चले जाए कोई नहीं टोकेगा कहा जाता जा जन्म के समय से बच्चे की गणना नहीं की जानी चाहिए बच्चे की गणना सब की जानी चाहिए जब वो माँ के गर्भ में आता है मैं योगाचार्यों से कहता हूं पहले तुम्हें बताओ तुम माँ के गर्भ में कब आए थे किस क्षण पे आए थे अगर, अगर तुम बता दोगे नियम निकाल दो, दो ऐसा की समाज के बीच ऐसी दे दे दे दो दे दे दो तुम बता सको किस क्षण किस मिनट तुम गर्भ में आए थे क्या उसके पहले तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था? ज्योतिष इसके आधार पर नहीं चलती जन्म समय गणना का क्योंकि जन्म के समय के काल को पकड़ा जा सकता है और किसी काल को यदि पकड़ लिया जाए उस काल पर कोई भी गणना की जाए तो सत्य और होती है अंथा तो आत्मा तो अजर अबर अविनाशी है वह शरीर में भी है मां के गर्भ में भी है मां के गर्भ से पूर्व में भी है मां के गर्भ से कहां से गणना निकालोगे मगर वही चीज हमको किसी की बुराई करना है मैं अगर बुराई करता हूं तो तथ्यों के आधार पर करता हूं मैं अगर बुराई करता हूं तो दूसरा पक्ष प्रमाणिकता से रखने के लिए तत्पर रहता हूं कि समाज के बीच कहीं एक ऐसा आयोजन हो कि जहां पर इस पर्व ज्ञान और विज्ञान को तराजू पर तोला जा सके लोगों के का ब्रेन मैपिंग केवल अपराधियों वो अपराधी उतने बड़े अपराधी नहीं जितने बड़े-बड़े अपराधी धर्म क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र में जुड़े पड़े सबसे पहले धर्म क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़कर के आना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने ब्रेन का मैप करवाएंगे हम अपराधी है या नहीं हम अपने आप को परम हंस्कार परम हमसाए इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान ने हमें दे रखा है कि हम उसका लाभ उठा सकते हैं कि वास्तव में हम परमहंस बने हैं कि नहीं बने है, वो विज्ञान होंगे क्योंकि समाज की आंखें किसी तरह तो खुले मैं नहीं कहा कि समाज अगर उस सत्य को जान लेगा तो मुझे मानने लगे क्योंकि मैं एकांत की साधना को पहले पसंद करता था भविष्य में भी एकांत में ही रहूंगा मगर निश्चित है राम ने बानरो की सेना तैयार करके रावण का अस्तित्व मिटा दिया था राम को युद्ध लड़ने के लिए साथ जाना पड़ा था मगर कलिकाल को भयावता को हटाने के लिए मुझे शिष्यों के साथ रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ऋषि का स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म उसका बलवान होता है और मैं लोगों के हृदय पर अपनी स्थापना करता हूं इसलिए मैं अपने शिष्यों को इतना सामर्थवान बनाना चाहता हूं इतना सामर्थवान बना रहा हूं कि वह शिष्यों के माध्यम से ही समाज में प्रवाह फैलता चला जाएगा मैं अधिकांश समय एकांत साधना भी रहूंगा चूंकि शिष्यों को मालूम है कि उनको लग रहा था कि शायद मेरा समाज के बीच का आखिरी शिविर हो सकता है कानपुर का हो चूंकि मैंने कहा एकांत साधना या आश्रम में शिविर लगा मेरा चित्र में बाद में समाज के बीच आने में मुझे व्यथा होती है समाज के जय जयकारे मुझे आप कहते हो मगर मुझे व्यथा देते हैं परिस्थित क्या है ऐसा वातावरण क्योंकि सिर्फ कहता हैं हमारी भावनाओं का गुरु जी कुछ तो सम्मान रहने दीजिए हम गुरु जी आपका यहाँ स्वागत करना चाहते हैं वहां स्वागत करना चाहते हैं फिर मेरा चिंतन रहता है जो तुम मेरे स्वागत में समय लगा देते हो जो इस तरह के शुरू की व्यवस्थाओं में समय लग जाता है वह जन कल्याण में यदि धन समय लगेगा तो ज्यादा कल्याणकारी होगा और वह सामर्थ्य में शिष्यों के अंदर भरता जरूर जाऊंगा मैं एकांत में साधना करूंगा मेरे इतने करने में बहुत से आगे इसका तात्परण मैंने एक चुनौती भी दे रखी है और माता आदि जगदम्बा की मैंने बार बार कहा वह कब मुझे क्या प्रेरणा दे दे चुकी मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा जुड़ा हुआ है जहां अत्यंत आवश्यक होगा वही श्यूरो का मेरे द्वारा आयोजन किया जाएगा नवरात्रि जो लगती है वहां तीन दिन का मुझसे मिलते हैं जो मेरे विचार नहीं बता पा सकता क्षेत्र में बढ़ना चाहे अन्य क्षेत्र में तो वहां आता मैं हर एक को मिलने का समय देता हूं मेरे लिए ऐसा नहीं कि कोई शुल्क रहता हो नैतिकांशता तो पांच सौ रुपए दो तो यहाँ जा सकते हो मिल सकते हो आपके पास पैसा नहीं तो आप नहीं मिल सकते कई ऐसे बड़े बड़े श्यूरो को देखो वहां यदि रहेगा कोई सामने खड़ा होकर माइक पे बोले कई लोगों को मौका दे दिया जाता है कि तुम अपने अनुभव बता दो अगर कोई अपने अनुभव की तुमको लाभ मिला कि नहीं मिला अनुभव बताते बताते स्वामी जी हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं तो उस बात को अगर वही अगर कह दे कि मेरी लड़की विदेश से आना चाहते हो विदेश जो मिलना चाहते विदेश में मेरी लड़की रहती है वह भी आपसे मिलना चाहते हो तो हाँ कल हमने आपको मिलने का समय दिया है ना आप अपनी लड़कियों को भी बुला लीजिए विदेश का नाम सुनते ही लार टपकने लग जाती कोई विदेशी हमारा शिष्य बन जाएगा बिल्कुल एकदम फिर लाल टपकने लगेंगे। अगर बड़े बड़े धर्माचार बड़े बड़े योगाचार इतने लालची स्वभाव के हो जाएंगे कहेंगे हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं समाज के लिए कार्य तो मेरे द्वारा क्या? मगर कोई उपन नहीं क्योंकि समाज का पहला कार्य है लोगों के अंतःकरण में परिवर्तन डालो अगर हमारे पास योग की कोई क्रियाएं है तो हम समाज को निःशुल्क ज्ञान दे यदि हमारा कोई लक्ष्य तो सत्यता से बताए उनको समर्पण करके सत्य में जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है यदि होगा जितना चाहेंगे जितना उनके पास सामर्थ्य हो आपके साथ जुड़ेंगे आपको धन देंगे समाज के कोई भी कार्य पूर्व से आज तक समाज के सहयोग से ही चल रहे हैं मगर उसके लिए इतना बड़ा उतावलापन हो जाए कि हर शहर में हमारा बड़ा बड़ा हमारा संस्थान खुल जाए हम बड़े इतने इतनी स्थिति दूसरा कोई हम, हम हमारे अलावा पहले, पहले, पहले योग सीखा ही नहीं रहा था हमारे पहले धर्म का कोई ज्ञान दे ही नहीं रहा था जिनके पास जो संसाधन थे उन्होंने पहले भी उपयोग किया अनेकों पुस्तकें भरी पड़ी हैं जहां पहले हर योग के माध्यम से किस तरह की बीमारियों में भी लाभ मिलता लिख रखा गया मगर उन्होंने इतनी अधिक अतिशयोग की स्थितियां नहीं रखी है कि नाम योग कहो और पिलाया जाए आयुर्वेद की दवा खिलाया जाए फिलाजीत कहा जाए चेतना योग से पैदा हो जाती है अरे चेतना अगर योग से पैदा हो जाती तो फिलाजीत की क्या जरूरत है मेरे द्वारा भी योगियों का जीवन दिया जाता है मैंने बार बार कहा कि मैं 10 या 11 वर्ष की अवस्था से यदि याद करता हूं तो शायद मेरा भोजन छूट गया होगा मगर योग की क्रिया नहीं छूटी अब आश्रम में मेरे द्वारा भी निःशुल्क लोगों को योग सिखाया जाता है जो भी वहां पहुंचते हैं शिविर के समय कारण कर दिया जाते इसलिए पूर्व मेरे द्वारा वहां लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है भोजन की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है यदि कोई योग सीखना चाहे तो वहां पर सायंकाल दो घंटे का एक बराबर समय दिया जाता जो योग सीखना चाहे वो सीख सकते हैं जो पूर्व में मेरे द्वारा जानकारी दी जा चुकी है योग से बीमारियों में लाभ मिलता है चेतना का संचार होता है मगर इतना अधिक भी नहीं कि एक झटका लगाओ एक ग्राम आपका वजन घट जाएगा क्योंकि यह यशोग की बात कल अनादर पता करेंगे हजार अगर, अगर कहीं दस हजार बैठे हो तो वहां कह दिया जाए एक लाख लोग बैठे जिसको इतना आंकलन करने का विज्ञान नहीं अगर दस बैठे वहां एक लाख लोगों लोग को कह दिया जाए अगर दस चंद लोग खड़े होकर के कहते हमको ये लाभ मिल गया तो इसका तात्पर्य नहीं कि वहां अगर एक लाख लोग बैठे हैं, तो एक लाख लोगों में मैंने कहा पचास प्रतिशत से ऊपर लाभ मिल रहा हो तब भी सत्य कह दिया जाए कभी उनकी बातें समाज के बीच नहीं रखी जाती जिनको लाभ नहीं मिल रहा मेरे पास सैकड़ों लोग इस तरह के जाते हैं गुर्देज जा, हमने इतने योगाच के योग श्यूर अटेंड किए जो कुछ हमारे पास बचा पहले हमने दवाईये दवाई से लाभ नहीं मिला हमको इस बीमारी से लाभ नहीं आवाज कौन उठाए गए मगर ऐसे लोग को आप स्वतः देखेंगे ऐसे लोग जो सहारा दे रहे होंगे उनके सहारे के नीचे धरातल छिपकता चला जाएगा पूर्व में आप लोग देख रहे हो वैसे कई मुख्यमंत्री रहे जिनको आशीर्वाद दिया उनके मुख्यमंत्री की गद्दी भी छिन गई धोनी को आशीर्वाद दिया उसका का क्रिकेट खेलने का जो एक नंबर वाल खिलाड़ी था उसे कई सीढ़ी नीचे आ गया पहले कहते हैं हम समाज को आशीर्वाद नहीं देते योग किसी को शिष्य बनाता केवल कुछ मैं फिर देखो मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं आशीर्वाद दे तो हर जगह आशीर्वाद शब्द होगा तो वास्तुक सत्य क्या है तुम पहले बता तो दो कि कल क्या बताते थे आज क्या बता रहे हो कल क्या बताओ समाज किस रास्ते पर चले पहले तुम योग इस तरह सिखा रहे थे आज इस तरह सिखा रहे हो कल को दूसरी तरह सिखाना शुरू कर दोगे जबकि हर योग के एक स्वरूप है हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों साल तक तपस्या की योग साधनाएं की तब उन आसनों के बारे में बताया विस्तार से किस तरह से यह आसन करना इस तरह से यह कर योग करना मगर पूरा समाज भटक रहा है बेचारे लोग जाते हैं लाखों करोड़ लोग मरता क्या ना करता यदि मैं इस कानूप सूर में यह प्रचार कर देता यहां सखेतना जन जागरण सूर का प्रचार किया मैंने क्या लोग समझ नहीं पाए क्या होना यदि प्रचार कर देता किसी भी बीमारी के लोग आ जाए मैं उन्हें ठीक कर दूंगा मैं शक्ति जल्द देता हूं शुल्क उसका लाभ मिल जाएगा तो बेचारे घर में जो पड़े होते बीमार चल रहे होते वो घर से लाद लाद के लोग पहुंचते चाहे चाहे यहां अगर दस हजार का शुल्क रख देता तो मजबूर फिर भी पंडाल भरा नजर आता लोग बरबस आते क्योंकि मरने वाला तो व्यक्ति उसके बेटे हर व्यक्ति चाहता हमारा परिजन बच जाए जो भी पैसा लग जाओ और बेचारे लोग ये वेदना जाएगी कहा उन लोगों को नजर नहीं आता यार दस बीस प्रतिशत लोगों को लाभ दे भी रहे हैं मगर यदि 90 प्रतिशत लोग घर पे पैसा किराया खर्च करके आते हैं कर्ज लेकर के आते हैं जोर बेच करके लेकर के आते हैं हमारा फ्यूर शुल्क देकर के फ्यूर सीखते हैं और उसके बाद भी लाभ नहीं मिलेगा तो उसके परिणाम का भागीदार कौन होगा मैंने बार का मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखता यदि एक मिनट कोई मेरे सामने बैठता है तो साधना तरंगों के माध्यम से उसको कभी खाली हाथ जाने नहीं देता क्योंकि मैं एक कदम बढ़ूंगा मगर उतना ही बढ़ता हूँ जितना बढ़ करके मैं आप लोगों को कुछ लाभ दे सकूँ समाज में कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए धर्म के सत्य के स्वरूप को सामने खड़े होना चाहिए साधकों की विचारधारा तपस्वियों की विचारधारा जागृत होनी चाहिए समाज में साधक और तपस्या तैयार करने की आवश्यकता है जो दृढ़ता से कह सके कि हां मैंने अपने इष्ट को देखा है मैंने अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त किया है।, है कहने वाला इस धरती पर कोई मानो मेरे द्वारा कह जा कहा जा रहा है मैंने माता आज सब शब्द जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं हर पल दर्शन प्राप्त करता हूं जहां चाहूं वहां दर्शन प्राप्त कर सकता हूं अगर मैं मां की चेतना का संचार करने आया हूं तो उस चेतना का संचार मैंने पाया है और पाया है तब मैं मैं की शब्द की भाषा बोलता हूं अगर मेरे मैं को झुकाने वाला धरती पर कोई मानव जीवित है तो मेरा सामना करे अन्यथा मेरे मैं पर टिप्पणियां करना बंद कर दे के अंदर दृढ़ा होनी चाहिए अगर हम तपस्वी हैं अगर हम धर्म के ज्ञानी ज्या, अपने आप को परमहंस योगी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से परमहंस योगी शक्ति से उसका सान्निध्य होना चाहिए